लेसन सिक्स मैं किसी ऐसे गांव में रहना चाहता हूं जिसमें बिल्कुल सीधे साधे ग्रामीण बसते हों वह इधर उधर देखता गया कि कोई साथ ना जाता हो पेज नंबर फोर्टी टू संभव है कि वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहा हो चाहे पिताजी दफ्तर जा रहे हों, चाहे बाजार पुरानी साइकिल ही उनकी कार थी शायद माताजी ने तुम्हें खत लिखा हो मालूम होता है कि तुम दोनों फिर लड़े हो अवश्य खत खोजना ग्रामीण तत्व दार्शनिक बसना बिल्कुल सीधा साधा इक्यावन इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ